नमः सायंकुमारी नमः नमः पूर्वर्षोऽहम् नमः श्री सतगुरु नमः श्री शंकर दशरथ नारदी सकल पाप भजन सकुरु को कीजे बंधे को तिक्तो रिपरम की डन जाने दें कुरुक्षेत्र में रामपुर कृपा से आज इस सतगुरु कबीर साहेब धनी धरदास बिलकपुर में बैठकर आप सब से विदा लेने का अवसर है हमारी यात्रा जो मोरीशस की भूमि में शुरू हुई ऐसा लगा कि बरसों से हमारे पूर्वज गुरुजन इस भूमि में आकर जो क्या तब से श्रद्धा भाव से और बहुत ही कठिन समय से इस भूमि में अपने कर्तव्य का निर्वाह किए धर्म का पालन किए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी आशा विश्वास की नींव उन लोगों ने रखी थी उसी आशा विश्वास के नींव पर ही ये हमारी मोरिशस की यात्रा हुई क्योंकि उनके बिना उनको स्मरण किए बिना उनको बंदन किए बिना हम अपनी यात्रा को कभी भी श्रेष्ठ नहीं समझ सकते क्योंकि उनकी बनाई भी भूमि है जहाँ बड़े आनंद से भाव से प्रेम से आप सब सदगुरु की बाणी वजनों को स्मरण करते हैं भजन गाते हैं संध्या करते हैं शोधन करते हैं चौका करते हैं और आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं ये उनका दिखाया हुआ आर्य हमारी इस यात्रा में आप सभी यहाँ विराजित महंत साहेब और महंत गोलीसरण साहेब जी महंत दिनेश साहेब जी महंत पूर्ण साहिब जी महंत कमल साहेब जी महंत विद्यानंदन साहेब जी महंत देवानंद साहेब जी महंत कृष्णदास जी साहेब महानी दास जी साहेब महान नरोत्तम दास जी साहेब आप सभी यहाँ महान साहेब उपस्थित हैं और सभी भक्त प्रेमीजन यहाँ उपस्थित हैं आप सभी ने हमारी यात्रा को जिस मंगल में आनंदमय बनाया वह हमारे आए हुए संत महंत भक्तजन ने इसका अपने वचन में उल्लेख किया कि कितना उन्होंने अपनापन अनुभव किया कि यहाँ आकर हम भारत भूमि में जो प्रेम भाव श्रद्धा के कामना रखते थे वही प्रेम बहुत श्रद्धा यहाँ उन्हें महसूस हुआ दिखाई पड़ा और जब हम इस भूमि में आए तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों को लगा कि हम नई जगह जा रहे हैं हम नई जगह किस परिवेश में रहेंगे कैसे रहेंगे लेकिन उनको जैसे ही इस भूमि में आए यहाँ आप सबसे मिलकर आप सबको पाकर उन सभी ने जो अनुभव किया तो वह अपनापन लगाओ नहीं और जल्दी से आप सबके साथ उनका मिलना जुलना जैसे पानी में कोई कलर डालो तो वो मिल ही जाता है पानी में है नग होता नहीं है ऐसे ही वे सभी भी आप सबके साथ मिलकर बहुत आनंदित हुए और सभी आश्रमों ने हम सभी का सत्संग कार्यक्रम दर्शन चौका पूजा आरती का जो सब आप सब ने कार्यक्रम किया वह भी बड़ा गौरवपूर्ण था उनके लिए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद सदगुरु की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे महन गुरुसरन साहेब शादी बहने जहाँ हमारे सभी संत महन भक्त वहाँ रुके सब लोगों ने बड़े आनंद से अपना आश्रम की तरह वहाँ निवास किए सब सभी प्रकार की उनको किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हुई उसी प्रकार जब से अभिलग भवन में हम सब आए तब से महन जी के बारे में तो आपने सुना है और ये सत्य है कि इस बीस दिन में हमें लगा कि वो हमारे सारथी हमें लगा कि वो हमारे सारथी की तरह बिल्कुल ही जब उसकी आवाज़ आती तो कालूराम जी कहते हैं महन जी कहाँ चलना है नहीं चलना है चलो बिल्कुल ऐसा लगा कि वो चाहते कि कोई भी जगह बाकी न रहे कि हमारे अतिथि आए हैं संत महंत आए हैं सब जगह वो घूम सके फिर सके सब जगह देख सके सबको दर्शन लाभ मिल सके इस प्रकार का पवित्र भाव रख करके उन्होंने बड़ा ही सुबह से लेकर शाम तक वो खाली नहीं रहते और मेरे को लगता है कि हम लोगों से कम व सोते हम लोगों के पास सोते हमसे पहले उठ जाते तो इस प्रकार एक जागरूकता के कर्तव्य को उन्होंने निभाया तो ये बहुत ही प्यारा और आनंद में यह यात्रा है और भी धीरे धीरे एक बात आज जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है कि हमेशा आप सब चाहे भक्त हो महत हों संत हों इस बात का स्मरण रखना कि आपको कोई विरासत मिला है कोई विरासत मिला है उस विरासत में रहकर निवास कर जब तक आप हैं उस विरासत को बढ़ाना उसको कम नहीं करना। भक्ति की विरासत संगत की विरासत भजन साधन सुमरन की विरासत वो पढ़ना चाहिए तभी एक गुरु एक पिता अपने शिष्य को जो विरासत देकर जाता है जब छोटा बच्चा रहता है ना तो पिता उसे अपने कंधे पर बैठाता है समझे जब बच्चा छोटा रहता है तो पिता उसे अपने कंधे पर बैठाता है जब पिता वृद्ध हो जाता है तो अपना हाथ बच्चे के कंधे पर रखता है याद है इस स्मरण बच्चे को हमेशा वही स्मरण रखना चाहिए कि इस पिता ने मुझे अपने कंधे पर बैठा कर बड़ा किया है आज मेरा वो तो दायित्व है कि इनका वृद्ध हाथ मेरे कंधे पर रहे जब तक धरती पर है ये विरासत ये विरासत भक्ति की विरासत ज्ञान साधन की विरासत जो हमारे पूर्वजों ने पिता ने माँ ने गुरु ने महंत साहेब ने हम सभी को दिया है उस विरासत को आप सब पढ़ाना ऊंचा रखना और सदा साहिब का झंडा ऊंचा रहे ऐसा साहिब से हम प्रार्थना करते हैं नई पीढ़ी जो बड़ा हमें प्रसन्नता हुई कि नई पीढ़ी में भी साहिब की भक्ति साहिब के सत्संग साहिब के स्वरण के प्रति जो भाव है हम समझते हैं वो आगे बढ़ता रहे और दिनेशदास जी साहब ने अंतिम समय में एक बात कही कि एकोत्री आरती के कैसे इस भूमि पर एकोत्री आरती संभव हो सके मैं समझता हूँ कि कार्य तो कठिन है लेकिन समझ सामंजस्य और योगदान समझ सामंजस्य और योगदान से कठिन कार्य भी हो जाता है तो ऐसे यदि मन में भाव है महंत है संत और सारे भक्तों का मन में यदि भाव है तो इस सामंजस्य से महन दिनेश दास जी साहेब ने जो आज उद्गार रखा इसे हम उद्गार कहते हैं ना एक महंत साहेब ने ये उद्गार रखा कि ऐसे हम सभी के समय में यदि हो जाए तो हमारा हमारा समय बड़ी अविस्मरणीय रहेगी ऐसा उनका उद्गार है और जैसे आगे तो सदगुरु की जैसी कृपा होती है वैसा ही होता है लेकिन अपना उद्गार उन्होंने आप सबके बीच रखा है उस पर विचार करना चिंतन करना और उस, उस पृष्ठभूमि का तलाश करना कि क्या यह उद्गार एक अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है इसका तो ये बहुत ही प्रसन्नता और आनंद के अवसर आज हम जा रहे हैं या जाने की तैयारी है तो पर भी हम जा नहीं रहे हैं ऐसा समझना ठीक है हम अपनी यात्रा को विराम दे रहे हैं हम जा नहीं रहे हम अपनी यात्रा को विराम दे रहे हैं जो यात्रा विराम दी जाती है वो यात्रा फिर से शुरू होती है, है न तो हम समझते हैं कि आप सब के बीच आज हम इस यात्रा को केवल विराम दे रहे हैं और यात्रा कभी भी साहेब की कृपा से आप सबों के प्रेम से वो यात्रा फिर कभी शुरू होगी ऐसा हम साहिब से प्रार्थना करते हैं और एक आमंत्रण आप सबको हम देना चाहते हैं कि जिस प्रकार इस भूमि में आकर महापुरुषों ने पूर्वजों ने कबीर साहब के जोत को जलाया झंडा को ऊंचा रखा गरीबी में रह कर कष्ट सह कर भी वो रात दिन मेहनत करके अपने मन को साहब के चरणों में लगा कर रखा सुरती को साहब के चरणों में लगा कर रखा उसी का फल है परिणाम है क्या आपके स्मरण में ये बात है कि हम कबीर साहब के मार्ग के अन्याये इसी प्रकार लहर तारा व भूमि है छः 16 साल पहले साहेब प्रकट हुए तो आज से लगभग सत्तावन साल पहले सैतालीस फोर्टी सेवन ईयर बिफोर पहले पंत श्री हजूर उदित नाम साहेब पहली बार वहाँ आए और उन्होंने उन्नीस में उस लहर तालाब में सतनाम का झंडा गाड़ा है। और एक उद्गार और संकल्प उन्होंने किया कि मेरे साहेब जहाँ प्रकट हुए जिसके नाम के हमारे गले में कंठी है जिनके नाम का हम हमारे कानों में गुरुओं ने मंत्र दिया है उस जगह पर देश दुनिया के दर्शन के लिए हम कुछ कर सकें ये हमारा ये वर्तमान जीवन का सफल कार्य होगा ऐसा समझकर कर ने वहाँ एक संकल्प किया था वो संकल्प उन्नीस में 50 साल होगा तो हम आप सभी महंसाहेब भक्त हंसनों को आज से ही आमंत्रित करते हैं कि आप सब उस दो हजार के उस कार्यक्रम में ज़रूर भाग लेना क्योंकि वो एक संकल्प है और मैं समझता हूँ ये तो 50 साल आज पूरा हो रहा है मेरे जीवन काल में हमारे जीवन काल में शताब्दी तो पता नहीं हम मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे क्योंकि जीवन है ना छठभंग जीवन की कलिया कल प्रात सुजान खिली बजले सतनाम अरे रचना फिर अंत समय में हिली यंत समय में पता नहीं हिलेगी कि नहीं हिलेगी तो गुरु के चरणों में बैठकर उनका दर्शन करके हम उनके साथ सतनाम का सुमरन कर लें ऐसा अवसर हम सभी के लिए आया है तो हम सब आपको आमंत्रित करते हैं महान दिनेिनेश साहेब महानुरस्तान साहब और सभी महान साहबों को हम आमंत्रित करते हैं कि आप अपने सत्संगियों को लेकर उस पुण्य की घड़ी पे ज़रूर पधारना और जैसे भी मौसम तो आपके यहाँ है तो हम लोगों को अच्छा लगा मौसम मेरे यहाँ तो या तो बहुत ठंडी पड़ती है और या तो बहुत गर्मी पड़ती है मौसम मौसम तो उस देश का ऐसा है फिर भी हमें खुशी होगी प्रसन्नता होगी कि उस उस अवसर पर आप वहाँ आए जरूर आए ऐसे तो साहिब का दरबार 24 घंटा आपके लिए खुला है जब आपकी इच्छा हो तब लहरतारा तारा और रहने खाने पीने की चिंता ही नहीं करना आप वहाँ पहुँच जाना साहेब के दरबार में कमी गाओ के नाए बंदा मुई पावी नहीं चूक चाकरी वहाँ तो वो साहेब का दरबार है वहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं है आप पहुँचना पधारना तो आप सभी मोरिशवासी के लिए बहुत बहुत शुभकामना आप सबका प्रेम भाव भक्ति इसी प्रकार साहेब के चरणों में बने रहे ऐसा साहेब से प्रार्थना करते हैं महान दिनेश साहेब ने जो मेरी आने की यात्रा की जोल चलाई थी आप सब ने उसमें अपना प्रेम भक्ति का घी डाल करके प्रज्वलित किया और उसी के प्रकाश से हमारे संत मन भक्त आए उन लोगों ने उसका अनुभव किया तो आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद बोलो सदगुरु कबीर की जय जय जय करुणा कबीर सत्य साहेबाम करु का सदसुत गहिर भावसा कर है गहिर गति तारो सत्य भाषा चरण <ighing> सा एक, एक है हमें आज के लिए तीन दस तक दिए थे यहाँ एयरपोर्ट जाने के लिए